दूसरा प्रश्न भगवान ईश्वर प्राप्ति में कारी कारण नहीं तो फिर ध्यान का औचित्य समझाने की कृपा करें रामनाथ शर्मा ध्यान का कोई औचित्य नहीं उचित अनुचित की भाषा बहुत पीछे छूट जाती ध्यान उचित अनुचित का अतिक्रमण है उचित और अनुचित तो मन के विचार है और ध्यान अमन की अवस्था है उचित अनुचित तो बाजार की बातें ध्यान तो अंतर्यात्रा है उचित अनुचित तो व्यवहार है ध्यान तो अंतरदशा है लेकिन मैं तुम्हारा प्रश्न समझा तुम ये पूछ रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति में कार्य नहीं निश्चित ही ईश्वर प्राप्ति में कोई कारण नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे ईश्वर पाया जा सके तुम कुछ कर सकते तो कारण होता तुम्हारे किए इस पर मिलता तो कुछ कारण होता ईश्वर पाने में कोई भी कारण काम नहीं आता इसलिए तो ईश्वर विज्ञान का अंग नहीं है इसलिए तो विज्ञान ईश्वर को अंगीकार नहीं कर पाता क्योंकि विज्ञान का एक मौलिक आधार है और वह है कार्य कारण का सिद्धांत जो चीज कार्य कारण के सिद्धांत के भीतर है वह विज्ञान स्वीकार करेगा 100 डिग्री तक पानी गरम करो भाप बनता है फिर 100 डिग्री तक गरम चाहे मस्जिद में करो चाहे मंदिर में चाहे गुरुद्वारा में चाहे चर्च में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मंदिर में निन्यानबे डिग्री पर बन जाएगा भाव और मस्जिद में थोड़ा देर लगाएगा कि मांसाहारियों की जगह 100 डिग्री पर ही बनेगा चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो हिंदू मुसलमान का कोई भेद ना करेगा फिर चाहे भारत हो और चाहे पाकिस्तान हो और चाहे चीन हो चाहे जापान हो 100 डिग्री पर ही भाप बनेगा 100 डिग्री गर्मी कारण है जैसे ही कारण पूरा हुआ पानी को भाप बनना ही पड़ेगा लेकिन इसका एक अर्थ हुआ कि पानी गुलाम 100 डिग्री तक तुमने गर्मी पैदा कर दी तो अब पानी मालिक नहीं कि कह सके कि आज दिल नहीं कि आज भावना बनेंगे कि आज उमंग ही नहीं हो रही आज आकाश में उड़ने का इरादा ही नहीं फिर कभी देखेंगे कि आज चित्त बहुत खिन्न है पानी कुछ भी न कह सकेगा पानी की कोई स्वतंत्रता नहीं है कार्यकार का सिद्धांत स्वतंत्रता का अंत है हत्या है जहां कार्य का सिद्धांत लागू होता है वहां नियति है वहां भाग्य है ये पानी का भाग्य है कि उसे शौटगिर पर भाप बनना ही पड़ेगा यह अपरिहारी भाग्य है अनिवार्य भाग्य है इससे बचने का कोई उपाय नहीं परमात्मा कार्य कारण के भीतर नहीं नहीं तो गुलाम होता कि किसी आदमी ने सौ उपवास कर दिए कि परमात्मा को आना ही पड़ेगा तब तो परमात्मा आदमी से छोटा होता जैसे पानी आदमी से छोटा है तब तो हमारी मुट्ठी में होता जैसा चाहते वैसा नचाते. जहा चाहते वहां बिठाते फिर तो परमात्मा प्रयोगशाला में होता फिर तो हम नई नई तरकी में खोज लेते जैसे पुराने जमाने में लोग पानी गर्म करते तो लकड़ी जलाते बहुत मुश्किल, लकड़ी जलती फिर पानी गर्म होता घंटों लगते अब हम जानते हैं कि बिजली से क्षण में हो जाए और विद्युत क्षण में होता है अणु की भट्टी से तो क्षण भी न लगे जैसे गर्म तबे पर पानी की बूंद बस क्षण से उड़ जाती हवा में ऐसे सागर के सागर उड़ सकते हैं अणु ऊर्जा से क्षण में अगर कार्यकारण का सिद्धांत परमात्मा पर लागू होता हो तो महावीर ने बारह साल में पाया पच्चीस सौ साल में हमने ऐसी तरकीबें खोज ली होती कि 12 साल लगते 12 मिनट में पाते कि और भी जल्दी कर लेते नए नए यंत्र खोजते नई नई व्यवस्था करते अगर उपवास से ही परमात्मा मिलता हो तो उपवास करता क्या है तुम्हारे शरीर में से एक पौंड रोज वजन कम करेगा तुम्हारे भोजन के यंत्र को निष्क्रिय कर देगा तुम्हारे पेट की अतड़ियों को खाली कर देगा लेकिन यह सब तो विज्ञान के द्वारा घड़ियों में हो सकता है इसके लिए महीनों की क्या जरूरत है इसमें तो कोई बड़ी अड़चन नहीं है अगर इससे परमात्मा मिलता हो तो महावीर ने 12 साल उपवास किए ये तो दो चार दिन में हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की इतनी शुद्धि तो ऐसे ही हो सकती है। लेकिन विज्ञान की सीमा के बाहर है परमात्मा पकड़ में नहीं आता किसी प्रयोग में नहीं आता सारी कारण का तो कोई संबंध परमात्मा से नहीं है इसलिए रामनाथ का प्रश्न ठीक है फिर ध्यान का क्या औचित प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि रामनाथ के मन में यह भाव होगा कि ध्यान कारण है और परमात्मा कार्य है ध्यान कारण नहीं ध्यान केवल अवसर कारण नहीं ध्यान निषेधात्मक है कारण विधायक होता है इस भेद को समझो जैसे मैंने अभी तुमसे कहा सूरज निकला यह तुम्हारी इच्छा से नहीं निकल सकता कि तुम जब चाहो तब निकला है लेकिन एक काम तुम कर सकते हो कि सूरज निकला रहे और तुम आंख बंद किए बैठे रहो तो लाख सूरज सिर पटके तुम्हारे लिए तो तुम नहीं निकला सो नहीं निकला सूरज तुम्हारी इच्छा से ही निकलता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा से तुम चाहो न देखना तो नहीं देखो जन्मों जन्मों तक न देखो आंख बंद रख सकते हो द्वार दरवाजे बंद रख सकते हो पर्दे मोटे लटका सकते हो कि तुम्हारे कमरे में अंधकार ही रहे दिन में भी अंधकार रहे ये तुम कर सकते हो ध्यान का भी ऐसा ही निषेधात्मक प्रयोजन है ध्यान कहता है पर्दे खोलो पर्दे खोलने से सूरज के पैदा होने का कोई संबंध नहीं है ध्यान कहता है खिड़कियां द्वार दरवाजे खोलो द्वार दरवाजे खुलने से ही सुबह नहीं हो जाएगी लेकिन द्वार दरवाजे खुले हों तो जब सुबह होगी तब तुम्हारे जीवन में रोशनी भर जाएगी सुबह तो जब होगी तब होगी सुबह के तो अपने राज अपने रास्ते अपना मार्ग परमात्मा को जब आना है तब आएगा तुम खींच के नहीं ला सकते लेकिन इतना तुम कर सकते हो कि जब परमात्मा आए तो तुम मौजूद रहो द्वार पर बंधनवार बांध सकते हो दिए जला सकते हो द्वार पर बांसुरी बजा सकते हो उसके स्वागत में फूल बिछा सकते हो पलक पावड़े बिछा सकते हो आएगा तब आएगा कार्य की बात नहीं कि सौ डिग्री हमने पूरी कर दी अब आना ही पड़ेगा ऐसी कोई अपारिहार्यता नहीं है आएगा तब आएगा प्रसाद जब बरसेगा जब बरसेगा लेकिन इतना तुम कर सकते हो कि प्रसाद वर से तो तुम वंचित ना रह जाओ तुम अपना सारा कूड़ा करकट खाली कर सकते हो कि जब आए अतिथि तो तुम्हें रहने योग्य पाए तुम मंदिर बन सकते हो ध्यान परमात्मा को नहीं लाता तुम्हें मंदिर बनाता है ध्यान परमात्मा को नहीं लाता तुम्हारी आंखों को खोलता है ध्यान परमात्मा को नहीं लाता लेकिन तुम्हें उसको स्वागत के लिए तत्पर करता है ध्यान उत्सव है अवसर है ध्यान में औचित्य मत खोजो लेकिन हमारा मन ऐसा है कि हर चीज में साधन साधक की बातें सोचता है हमारा मन दुकानदार का है लाभ क्या होगा लोग मुझसे आके पूछते ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा जरा सोचते हो लाभ की भाषा और ध्यान मिलेगा क्या आदमी पहले पूछता है मिलेगा क्या ध्यान तो उत्सव है अपने आप में आनंद है द्वार खुला हो पक्षियों के ये गीत तुम्हारे द्वार पर प्रवेश करने लगे ये वृक्षों की सुगंध तुम्हारे नासा नासापुटों में भर जाए ये सूरज ये चांद तारे तुम्हें दिखाई पड़ने लगे ये अस्तित्व तुम्हारे अनुभव में आने लगे परमात्मा कहीं और थोड़ी है यही है यही है अभी है कण कण में है मगर तुम जलो, ध्यान परमात्मा को नहीं लाएगा तुम्हारी जड़ता को तोड़ेगा ध्यान को तुम परमात्मा से जोड़ो ही मत इसलिए तो बुद्ध भी ध्यान की शिक्षा दे सके क्योंकि परमात्मा से कोई लेने देना नहीं महावीर भी ध्यान की शिक्षा दे सके क्योंकि परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं चकित होगे जानकर तुम कि पतंजलि ने परमात्मा को भी ध्यान करने के लिए एक निमित्त माना है ये तुम चकित होगे जानकर उल्टी हो गई बात आमतौर से लोग सोचते हैं कि ध्यान कारण है परमात्मा कार्य निमित्त है परमात्मा उसका लक्ष्य पतंजलि ने कहा है कि परमात्मा ध्यान करने में सिर्फ एक आलम बन एक निमित्त कुछ लोग हैं जो बिना परमात्मा के ध्यान नहीं कर सकते चलो भाई मान लो परमात्मा को और ध्यान तो करो चलो इसलिए ध्यान करो कि ध्यान करने से परमात्मा मिलेगा हालांकि ध्यान करने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं ध्यान तुम करोगे तो तुम खुलोगे तुम प्रकट होगे तुम्हारी कली जो बंद बंद है विकसित होगी कमल बनेगा और उस कमल की अनुभूति का नाम ही भगवत्ता है भगवान कोई व्यक्ति नहीं खुले हुए कमल की अभिव्यक्ति वह आनंद जो फूल के खिलने पर उपलब्ध होता है जब तुम्हारे चेतना का कमल खुलेगा, तो उस आनंद का नाम भगवत्ता है कार्यकारण का कोई संबंध नहीं औचित्य की कोई बात नहीं ध्यान तो एक दीवान की है यहां लाभ हानि का हिसाब इतनी होशियारी से नहीं चलेगा पहले पक्का हो जाए कि क्या मिलेगा तब ध्यान करोगे तो कभी ध्यान ही ना कर सकोगे जीवन में कुछ तो रहने दो जो औचित्य के पार हो जीवन में कुछ तो बचने दो जो साधन ना हो कारण ना हो जीवन में कुछ तो बचने दो जो बस अपने आप में अपना साध्य हो नाचने का मजा अपने में है नाचना क्या अपने में काफी नहीं हां जो ना नाच सकते हो बिल्कुल ही पंगु हो लकवा खा गए हो उनके लिए जरूरत हो तो भगवान की धारणा को बना लें पहले कृष्ण की मूर्ति खड़ी कर लें फिर नाचे अगर तुम नाच सकते हो तो कृष्ण की मूर्ति की भी कोई जरूरत नहीं है किसी आलंबन की कोई जरूरत नहीं है नृत्य पर्याप्त कृष्ण के आसपास नाचने का सवाल नहीं है जहां तुम नाचोगे कृष्ण आसपास होंगे नाचोगे तो कृष्ण को आसपास होना ही नृत्य की भाव भावभंगिमा भगवत्ता है जब तुम शून्य होकर बैठ जाओगे तो परमात्मा नहीं तो और कौन होगा जब तुम मिट जाओगे तो जो बचेगा उसका नाम परमात्मा है